योगी है पर निंदा जखे मधमासू भांगी जो इको तेरे से पूरी शाह नर कही जाम सती सती भंत श्री गोरख रई सती सती भाख श्री गोरख रई एक सिन दुई साधवा चारी पंच कुटुंबनऊ दस विषते दस करा महाम मा धरी महा माँ कुमित सतीम का शब्द विचारी नाना है जिनी सत गुरु को ज तीन सिरख पुट उतारी तीन सिरखी पुट उतारी जे आपदा जी जे सुगम गुरु गोरु मुखबी नान भाजसी गोरख ये दू जो बड़ जप थप जोगी संयम सार बाले किया कन्द्र पिया छी जग में जोया दूजा पेट भरे सब कोई जोगी है पर निंदा जखे मध मासू भांगी जो भै कैसे बोलो पंडिता देवक निज तत निहारता नी हम तुम ऐना कैसे बोलो पंडिता पखाण देवली पखाण देवा दे पखाण पूजिला कैसे फिटिला स्नेहा पखाण ची देवली सरजीव तोड़ीला निर्जीव पूजिला करणी कैसे दूतर तिरिला पखाण ची देवली पखणचा देव तीरथि तीरथी स्नान करिला बाहर धोएक से भीतर बेदिला पखण ची देवली पखाण छ देव आदिनाथ नाती मच्छिंद्रनाथ पोत नीजता निहारे गोरख अवधूत नीजता निहारे गोरख अवधूत पखाण ची देवली पखाणचा दे पखाण पूजिला कैसे फिटिला सनी कैसे बोलो पंडिता देव कानी थी निज तनिहारे तुम्हें नहीं कैसे बोलो पंडिता एक अदद उखड़ी सी जिंदगी टाँकते न टाकते आगे यूं चल देने में क्या तुक रोना ही रोना आपा खोना रोना कलपना अकारत है घुटे घुटे जीना केवल बिस्पीना भटकना अकारत है सार्थकता कुछ तो संजोए है चिरी चुरमन की चुक चुक चिक चुक चुक आगे यो चल देने में क्या तुक क्षण दो याचार जिसको जीना कहते जानना नहीं गुनाह और पंक्ति पंक्तिकाए गीत किसी की मन में बाँचना नहीं गुनाहे तेरी मन भाषा में ही गाते भानु कांत रंजक अंजुम पिकसुक आगे यो चल देने में क्या तुक घेरे में जीवन आँखों पे पट्टियाँ यातना निरंतरता लीक लीक गाड़ी चाबुक दर चाबुक भागना निरंतरता मसीने करिसमें कट छिट छिटपट घर कटचित चिटपट, कुछ रुक आगे यों चल देने में क्या तुक एक अदद उघड़ी सी जिंदगी टाँगते न टाँगते आगे यों चल देने में क्या तुक मनुष्य चलता ही चला जाता है बिना सोचे क्यों बिना सोचे कहां से बिना सोचे किस ओर, यही भी नहीं सोचता कि मैं कौन और भागा जाता है ऐसी भागदौड़ का क्या परिणाम होगा क्या हाथ लगेगा आगे यों चल देने में क्या तुक थोड़ा रुको एक बार पुनर्विचार करो मैं कौन हूं इस प्रश्न को जगने दो क्योंकि इसी प्रश्न के गहन उतर जाने पर तुम्हारे प्राणपण में इसी प्रश्न के तीर के चुप जाने पर जीवन का रहस्य अपना पर्दा उठाता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग मंदिरों मस्जिदों देवालयों में बैठ गए वे भी रुके नहीं वे भी चल रहे उनकी दौड़ भी जारी है तुम धन पाना चाहते हो वे स्वर्ग पाना चाहते तुम पद पाना चाहते हो वे परमात्मा पाना चाहते लेकिन चाहे जहां है वहां विक्षिप्तता है और जहां चाय है वहां प्रतिस्पर्धा है और जहां चाय है वहां प्रतियोगिता है पूरा बाजार है जहां चाह है वहां भय है कहीं मैं हारना ना कहीं दूसरा मुझसे पहले जीतना चाहे जहां चाय है वहां निंदा है विरोध है जहां चाय है वहां संघर्षन है वहां तनाव है चाह के जाते ही जीवन में एक अपूर्व विश्राम आ जाता है चाहे के जाते ही पतझड़ के दिन गए वसंत आया धार्मिक कौन है वह नहीं जिसने चाह बदल ली बल्कि वह जिसने चाह समझ ली चाह दौड़ाती बेतुक दौड़ाती व्यर्थ दौड़ाती निरर्थक दौड़ाती दौड़ने के लिए दौड़ाती फिर दौड़ना आदत हो जाती आदमी दौड़े ही चले जाता है जब तक कब्र में ना गिर जाए दौड़ जारी रहती पहुंचता कहीं नहीं सारी दौड़ के बाद हम केवल कब्र में पहुंच जाते हाथ कुछ भी नहीं लगता शायद कुछ लेके आए थे वह भी गमा बैठते लेकिन दौड़ ने इस बुरी तरह पकड़ा है मन को कि अगर हम कभी दौड़ की व्यर्थता से जागते भी हैं तो नई दौड़ शुरू कर देते जंजीरों में हम ऐसे बंध गए हैं कि कभी अगर जंजीरों की पीड़ा सालती है तो हम नई जंजीरें ढाल लेते हैं यह भी हो सकता है कि लोहे की जंजीरें की जगह तुम सोने की जंजीरें ढाल लो और यह भी हो सकता है कि सोने की जंजीरों पर हीरे हीरेजावराज जड़ लो मगर जंजीरें जंजीरें हैं यहां सांसारिक तो बंधा ही हुआ है यहां तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी बंधे हुए हैं मुक्त तो वही है जिसकी कोई चाह नहीं जो परमात्मा को भी चाहता नहीं जो स्वर्ग भी चाहता नहीं जिसने चाहे की व्यर्थता समझ ली कि चाह भटकाती है दौड़ाती जिसने चाहे की ज्वर ग्रस्तता समझ ली जिसने चाह की विक्षिप्तता समझ ली जिसने चाह को आंख भर देख लिया और चाह को गिर जाने दिया और नई चाह नहीं, नहीं उठाई जो ऐसा चाह शून्य हो जाता है उसे परमात्मा मिलता है उसे मिला ही हुआ है इधर गई चाह उधर आंख खुली धर मिटी चाह उधर परमात्मा अवतरित हुआ छिपा ही था बाढ़ जो होता था कि चाह हट जाए तो आमना सामना हो जाए तुम ही थोड़े उसके दर्श परस को लालायत हो वह भी तुम्हारे दर्श परस को लालायत लेकिन बीच में खड़ी चाह की एक दीवाल चाह का क्या अर्थ होता है चाह का अर्थ होता है जैसा मैं हूं वैसा नहीं मुझे कुछ और होना है चाह का अर्थ होता है जहां मैं हूं यहां नहीं मुझे कहीं और होना है चाह का अर्थ है आज आज सुख नहीं है सुख कल होगा चाह कहती है चलो दौड़ो पहुंचो चाह छोड़ने का अर्थ होता है मैं जहां हूं संतुष्ट हूं जैसा हूं आनंदित हो इससे अन्यथा होने, होने की कोई आकांक्षा नहीं सब आकांक्षाएं अन्यथ होने की आकांक्षाएं इसलिए सब आकांक्षाएं तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे केंद्र से च्युत कर देती जैसे ही आकांक्षा गई तुम अपने केंद्र पर विराजमान हो गए केंद्र पर विराजमान होते ही पाया जाता है भक्त ही भगवान है आज के सूत्र जोगी होई पर निंदा मद मास अरु मांग मांगजो भके एक उत्तर से पुरिशा नरकई जाई सती सती भासंत श्री गोरख राय होई पर निंदा झके कहते हैं योगी होकर पर की निंदा करोगे तो योग हो गया यहां कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात निंदा और आलोचना का भेद समझ लेना जरूरी है क्योंकि आलोचना तो गोरख भी कर रहे हैं यह भी आलोचना के सूत्र यह कहना कि जोगी हो ही परनिंदा झक है मदमाश अरुभांग जो भक कि योगी होकर जो पढ़ाई की निंदा करेगा मध्यमांस खाएगा भांग पिएगा ऐसे लोग हजारों की तादाद में नरक में पड़ते हैं इकोत्तर से पुरुषा नरक ही जाए ऐसे लोग अनंत संख्या में नरक में पड़ जाते हैं गोरख कहते हैं मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं सुन लो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 आलोचना बहुत कठोर हो सकती है, क्योंकि कभी कभी असत्य को काटने के लिए कृपाण का उपयोग करना होता है। असत्य की चट्टाने हैं तो सत्य के हथौड़े और छैनियां बनानी पड़ती आखिर गोरख हथौड़ी और छेनी की चोट कर रहे हैं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 उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई गांव में एकदम सन्नाटा खिस गया है जहां निकल जाता हूं लोग से नीचा कर लेते लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महा मेधावी मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता अब आगे क्या करना है आगे तू कुछ करना ही मत बस तू इसी पर रुके रहना अगर तेरे को मेधा बचानी कभी विदेह में मत पड़ना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 विस्तार में चलो जरा ऐसे संक्षिप्त ना हो कहा भाग्य जा रहे हो पूरी बात कहके जाओ बैठो चाय पी लो पलक पांवड़े बिछा देते हो जहां तुम्हें लगता है कि कुछ निंदा हो रही वहीं तुम्हें रस आता है। रस आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है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 जिसको मुला नस् कहता है दिल का गार्डन गार्डन हो जान बाग बाग हो जाने का उसने अनुवाद किया जब पहली दफा उसने मुझसे कहा मैं भी चौंकाने से पूछा कि ये दिल का गार्डन गार्डन हो जाना क्या है उसने कहा बाग बाग हो जान ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है। कोई बादशाह फिसल के गिर पड़े कैसा चित्त प्रसन्न होता है इसलिए जब तुम्हें खबर मिल जाती